नारदपरिव्राजकोपनषद तृतीयोपदेश अथ हैन नारद है पिताम पक्ष भगव संसाधिकी वेद्यवो संसिण निप्य पश्चा संयास विध्यते अवहित श्रृणु अथ ढ पति विकलस्त्रणों बधिरोपको मूक पाखंडचक्रीलिंगी व्य सहज भृतकाध्यापकृष्टो नग्नुको वैराग्यवंत्येन संद्यपि महावाक्योपे सैना पूर्वसन्यासी परमहंसाधिकारी इसके के पश्चात्वर्षि नारद ने पितामह ब्रह्मा जी से प्रश्न किया भगवान सन्यास किसके द्वारा लिया जाता है तथा सन्यास का अधिकारी कौन है ब्रह्मा जी ने कहा पहले यह निरूपण करते हैं कि सन्यास का अधिकारी कौन है तत्पश्चात सन्यास धारण करने की विधि पर प्रकाश डालेंगे सावधानी पूर्वक सुनो नपुंसक पतित अंगन अत्यधिक स्त्री आसक्त बधिर गूँगे बालक पाखंडी चक्री अर्थात कुचक्र रचने वाला लिंगी वेष धारण करने वाला बैखानस वन हरद्विज थिभक्त वेतन लेकर शिक्षण करने वाले अध्यापक थिपेविष्ट गंजे या कोढ़ी अग्निहोत्र न करने वाले ये सभी विरक्त होने पर भी संन्यास ग्रहण करने के अधिकारी नहीं हैं यदि वे किसी प्रकार संन्यास ग्रहण कर भी ले तो भी महावाक्यों का उपदेश ग्रहण के अधिकारी नहीं है जो पूर्व से अर्थात ब्रह्मचर्य एवं गृहस्थाश्रम के समय से ही संयास के अनुसार आचरण करने वाले हैं वे ही सन्यास धारण करने के अधिकारी हैं पर नैवात्म्चा परहस्वात्मना तथा अभियम संवापनोति सपरिभ्रटिस्मृति जो दूसरों से न भयभीत होता है और न ही स्वयं दूसरों को भयभीत करता है वही वस्तुतः परव्राजक है ऐसा स्मृतियों का कथन है षण विकोप्यंधो बालक पतिश पर खान सहरद्विजौ चक्रीलिंगी च पाखंडी क्षिपिष्टों ननिक सं्यस्थत काध्यापक संयासम आतुरेण विना क्रम नपुंसक विकलांग अंधे बालक पादकी पति पर स्त्रीरथ बैखानस हरद्विज अर्थात भक्त कुचक्र रचने वाले लिंगी वेशधारी पाखंडी सिपविष्ट अयाज्ञिक वेतनभोगी शिक्षक तथा दो तीन बार सन्यास ले चुकने वाले ये सभी आतुर सन्यास लेने योग्य हो सकते हैं क्रमशः सन्यास लेने योग्य नहीं आतुर काल कथ मार्यसमत प्राणस्ोत्क्रमणसालायक नेतरस्वार कालो मुक्ति मग प्रवर्तक आ सन्यासे तन्म्पुर मंत्रृति कृत संद्बु आतुरे क्रमेवा प्रयसभेदों न कचि न मंत्र कर्मरहित कर्म मंत्री अकर्मंत्र ना तो मंत्र परत्यजेद मंत्र विना कर्मकूर्जा भस्मतिवद विध्युक्तर्म संसुस्मृतुरसयासे मंत्री विधिर्मने नारद का प्रश्न आतुर आतुरसयास का कौन सा समय विद्वत जनों द्वारा माना गया है ब्रह्मा का उत्तर प्राणों के निकलने के समय जब अत्यंत निकट हो तभी आतुर सन्यास लेने का उचित समय माना गया है इसके अतिरिक्त अन्य कोई समय उचित नहीं है आतुर सन्यास यदि ठीक समय पर संपन्न हो जाए तो वह मुक्ति प्रदायक होता है आतुर सन्यास ग्रहण में भी विद्वान पुरुष शास्त्र मंत्रों का विधिवत उच्चारण करके ही संन्यास ग्रहण करे आतुर संन्यास और क्रम संन्यास के विधान में प्राय कोई भेद नहीं है प्रत्येक मंत्र कर्म से ही संबंधित होता है और कर्म मंत्र द्वारा प्रेरित होता है मंत्र के बिना किया गया कोई भी कर्म वस्तुतः कर्म नहीं है अस्तु मंत्र का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए मंत्र रहित किया गया कोई भी कर्म भस्म अर्थात राख में छोड़ी हुई आहुति के समान व्यर्थ होता है हे मुने शास्त्रवर्णित कर्म के संक्षेप में करने से आतुर संन्यास की विधि पूर्ण होती है इसलिए इस प्रक्रिया में मंत्रों का बारम्बार उच्चारण शास्त्र उचित है आहितारक्त देश यदि प्राजाप्त अब्से निवृतर्वाथ सं्यसे मनसावाथ विधुक्त वाजले मंत्रृद्याथ बाजल कर्मानुष्ठान कर्माष्ठानीव समाप्य संतवान यदि अग्निहोत्र संपन्न करने वाला पुरुष किसी अन्य देश में गया हो और वहाँ उसे वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो जल में प्राजापात्य स्थिति संपन्न करके सन्यास ग्रहण कर ले या प्राजापति याग केवल मन से करे अथवा शास्त्र विद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक अथवा वेदोक्त विधान से पूर्वक संपन्न करें यह सब करके ही विद्वान पुरुष सन्यास ले अन्यथा वह अपने धर्म से चित हो जाता है यदा मन से सै तृष्ण्य वस्तुषु तदा संन्यासमिछेत प्रतिस्या विपर्ये विरक्त प्रभ्रजे धीम शरत गृह वसेत सरागो नरक जाति प्रभ्रजन जामह जब मन में सभी पदार्थों के प्रति विचेषा उत्पन्न हो जाए तभी संन्यास ग्रहण करने की इच्छा करनी चाहिए इससे विपरीत आचरण से मनुष्य पतित हो जाता है जिसके मन में संपूर्ण वैराग्य हो उसी बुद्धिमान पुरुष को संन्यास लेकर प्रवज्ञा करनी चाहिए और रागवान को घर में ही रहना चाहिए जो अधम मन में राग रहते हुए भी संन्यास ग्रहण कर लेता है वह नरक को प्राप्त होता है यस्य यसेता सुगुप्ता करह मुक संदो ब्राह्मणो ब्रह्म ब्रह्मचर्यवान्न संसारमेंव निसारम दृष्ट् सारदृदीक्षया प्रवजन्त कृत परम वैराग्यश्रि प्रवृत्तिलक्षण कर्म ज्ञान संनयासलक्षण तस्मा जानम पुरस्कृत संन्यसदी बुद्धि जिसकी रचना अर्थात जिह्वा उपस्थेन्द्रिय उदर और हस्तपाद आदि इंद्रियां पूर्ण रूपेण वश में हो अथवा जिसने विवाह न किया हो ऐसा ब्रह्मचर्यवान ब्राह्मण ही सन्यास ग्रहण करने का अधिकारी है विद्वान पुरुष संसार को निस्सार समझकर सार तत्व पाने की कामना से अविवाहित रहकर ही वैराग्याश्रित होकर संन्यास ग्रहण कर लेते हैं कर्म प्रवृत्ति का लक्षण है तथा ज्ञान संन्यास का मुख्य लक्षण है अस्त बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि को लक्ष्य करके कर्के संयासाश्रम में प्रवेश करे करें यदात सत्व पर ब्रह्म सनातन तदैकदंडम संगृह्य सोपवीता शिखा त्यजे पर रक्त विरक्त परमात्म सर्वैष्ण्वर्मुक्त सैक्ष भोक्तमर्तिजित वंदतच यहाँ तथा चारस्तु तथा क्षुकुंभुक अहमेवाक्षर ब्रह्म वाच देवाख्य मैं यतिवो युभक यस्म शांति सह शौचं सत्यम संतोष संत्य। आर्जव अकिंचनमदंभच स कैबल्याश्रमें वसेस यदा न कुरते भाव सर्वूते सुपक कर्मण मनसावाचा तदा भैक्ष दसलक्षणकर्म मनुतिषंसि वेदृ सन्यसोज धतीक्षमादमुस्ते शौचिंद्रिय निग्रह दे विद्या सत्यमक्रोधो दस कंधर्मलक्षणम अतीतागुंभा तथा नागंतान प्राप्ता से नाभिनंदेद कल्याश्रमें वेद अंतस्थनेण्यन्षयानों सदा कर्त सल्यास यहास सुखम दुःखम न पिंदते तथाुक् स कैबल्याश्रमें जब परम तत्वरूप सनातन ब्रह्म का सम्यक ज्ञान हो जाए तब एक दंड धारण करके शिखा और यज्ञोपवीत का परित्याग कर देना चाहिए जो परमात्मा में अनुरक्त है तथा उससे भिन्न समस्त वस्तुओं के प्रति विरक्त है जो सभी ऐषनाओं पुत्रैषणा वित्ता और लोकैषणा से मुक्त है वही भिक्षा का अन्न ग्रहण करने का अधिकारी है अपनी पूजा और वंदना किए जाने पर किस प्रकार सामान्य जन प्रसन्न होते हैं दंडों से पीटे जाने पर भी जिसे उसी प्रकार की प्रसन्नता हो वही भिक्षु होने के योग्य हैं जिसके मन में इस प्रकार का भाव दृढ़ हो गया है कि मैं ही वासुदेव नामक प्रख्यात अद्वितीय अक्षर ब्रह्म हूँ वही भिक्षान्न ग्रहण करने का अधिकारी है जिसमें शांति सम समन दम दमन शौच पवित्रता सत्य संतोष सरलता अपरिग्रह का अभाव तथा दम्भ का अभाव हो वही कवल्याश्रम संन्यासम में प्रवेश करने का अधिकारी है जो मन वचन कर्म से भी किसी के प्रति पाप का भाव नहीं रखता वही ग्रहण है एकाग्रता पूर्वक उतार कर जो सविधि वेदांत श्रवण स्वाध्याय तथा ब्रह्मचर्य पालन करते हुए तीनों ऋणों ऋषि ऋण देवऋण और पितृण से मुक्त हो ब्रह्मचर्य तथा स्वाध्याय द्वारा ऋषि ऋण से यज्ञानुष्ठान द्वारा देवऋण से तथा पितृण से मुक्ति का प्रयास करे वही सन्यास ग्रहण करने का अधिकारी है धैर्य, दमन, मन को वश में रखना, अस्ते चोरी न करना पवित्रता इंद्रिय निग्रह सद्बुद्धि, विद्या सत्य एवं अक्रोध ये धर्म के दस लक्षण कहे गए हैं जो पुरुष अतीत के भोगों का चिंतन नहीं करता वर्तमान में प्राप्त भोगों का अभिनंदन स्वागत नहीं करता तथा तो भविष्य में प्राप्त होने वाले भोगों की कामना नहीं करता वही संन्यासाश्रम में प्रवेश करने का अधिकार रखता है जो पुरुष अंतकरण में विराजमान इंद्रियों तथा तो व्याहभ्यंतर के विषयों को मन में स्थान न दे वही कैवल्याश्रम सन्यास में रहने के योग्य है जिस प्रकार प्राण शरीर सुख दुःख का अनुभव नहीं करता उसी प्रकार जो व्यक्ति प्राणों के रहने पर भी सुख दुख का अनुभव न करें वही सन्यास लेने के योग्य है कौपी न युगलम कंथा